के पंख की एक, एक और पेशकश। कर दिव्य दृष्टि दिव्य दृष्टि के श्रव्य संसार में, में प्रस्तुत है राधा का रा दर्द कृष्ण और राधा स्वर्ग में विचरण करते हुए अचानक एक दूसरे के सामने आ गए। विश्लेष से कृष्ण प्रसन्न चित्त राधा कृष्ण राधा रा, मुस्कुराई इससे पहले कि कृष्ण कुछ कहते राधा बोल उठी, बोल उठी। कैसे, कैसे द्वारकाधीश? जो राधा उन्हें कान्हा कान्हा कहकर पुकारती थी उसके मुख से द्वारकाधीश का संबोधन कृष्ण को भीतर तक घायल कर गया फिर भी किसी तरह अपने आप को संभाल लिया और, और बोले राधा, राधा से, से मैं तो मैं तुम तुम्हारे लिए आज भी कान्हा ही तुम तुम तो मुझे मत कहो। मत कहो। आओ हैं। आओ बैठते आओ बैठते हैं, आओ हैं। कुछ है। कुछ मैं अपनी अपनी कहता सच कहू राधा जब जब भी तुम्हारी याद आती थी इन आँखों से आंसू की निकल आती थीं। राधा, मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ना तो तुम्हारी याद आई और ना कोई आंसू बहा क्योंकि हम तुम्हें कभी भूले ही कहा थे जो तुम याद आते इन आंखों में सदा तुम रहते थे कहीं आंसू के, के साथ निकल न जाओ इसलिए रोते, रोते भी नहीं, नहीं थे।, थे प्रेम, प्रेम के अलग, अलग होने पर, पर तुमने, तुमने क्या, क्या खोया इसका एक, एक आईना दिखाऊं आपको कुछ कड़वे सच, सच, सच कुछ कड़वे प्रश्न सुन पाओ तो सुनाऊं आपको कभी सोचा कभी सोचा इस तरक्की में तुम कितने पिछड़ गए यमुना के मीठे पानी, पानी से, से जिंदगी शुरू की, की और समंदर के खारे पानी, पानी तक पहुंच गए एक उंगली पर चलने वाले सुदर्शन, सुदर्शन चक्र पर भरोसा कर लिया और दसों उंगलियों पर चलने वाली बासुरी को भूल गए कान्हा जब तुम प्रेम से जुड़े थे तो जो, जो उंगली गोवर्धन पर्वत उठाकर लोगों को विनाश से बचाती थी प्रेम से अलग होने पर वही उंगली क्या क्या, -क्या रंग दिखाने लगी सुदर्शन चक्र उठाकर विनाश के काम आने लगी कान्हा और द्वारकाधीश में क्या फर्क होता है बताऊं? कान्हा होते तो तुम तो तो सुदामा के घर जाते सुदामा तुम्हारे घर तो ना आते, आते। युद्ध में और में प्रेम में यही तो फर्क होता है युद्ध में आप मिटाकर जीतते हैं, और प्रेम, प्रेम में, में आप मिटकर जीतते हैं कान्हा प्रेम में डूबा हुआ आदमी दुखी तो रह सकता है पर किसी को दुख नहीं देता आप तो कई कलाओं के स्वामी हो दूर हो गीता जैसे, जैसे ग्रंथ के दाता हो पर तो आपने आ, क्या निर्णय किया? किया अपनी, अपनी पूरी, पूरी सेना सेना को को और अपने, अपने आप पांडवों के, के, के साथ कर लिया? लिया। सेना सेना सेना तो आपकी प्रजा थी ना? राजा तो पालक होता है उसका रक्षक होता है आप जैसा महाज्ञानी उस रथ को चला रहा था जिस पर बैठा अर्जुन आपकी प्रजा को ही मार रहा था अपनी प्रजा को मरते देख आप में करुणा नहीं जाकी क्योंकि आप प्रेम से शून्य हो चुके थे आज भी धरती पर जाकर देखो अपनी द्वारकाधीश वाली छवि को ढूंढते रह जाओगे हर घर हर मंदिर में मेरे साथ ही खड़े नजर आओगे आज भी मैं मानती हूँ लोग गीता के ज्ञान की बात करते हैं उनके महत्व की बात करते हैं मगर धरती के लोग युद्ध वाले द्वारकाधीश पर नहीं प्रेम वाले कान्हा पर ही भरोसा करते हैं गीता में मेरा दूर दूर तक नाम भी नहीं है पर आज भी लोग उसके समापन पर राधे राधे करते हैं राधे, राधे राधे करते हैं अभी, अभी आप सुन रहे, रहे, थे, रहे थे राधा, राधा का, का दर्द, दर्द। वाचक स्वर पर, भारती परिमल, परिमल।